क्षमा पूर्णानंद पद प्रसाद परमा सत्य क्षमा मुक्त ओ शांदे, शांदे, शांदे। एक महात्मा कहते थे कि शरीर स्वस्थ है सिर्फ जान बुल कर बिगाड़ना नहीं चाहिए शरीर माध्यम हरुर्म साधन जितने भी धर्म होते हैं शरीर से ही धर्म का आध साधन शरीर है एक शरीर पर दूसरी बात कि चरित्र पवित्र कर चरित्र से ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जिससे दूसरे की हानि होती हो और अपनी हानि होती हो दोनों हानि को बचाकर न चरित्र से अपनी हानि हो न दूसरे की हानि चरित्र पवित्र ये दूसरी बात और तीसरी बात बोलते हैं कि मन में सबके प्रति सद्भावना तो इसका भी भला हो इसका भी खिला हो इसका भी भला हो वेदों सबके लिए नमस्कार है से ना नमो नमः हम चोर जाओ के सरकार को भी नमस्कार करते हैं सब तो भगवान का विषय कर नारायण नम निषादा नम कुम्हार को नमस्कार है वल्हार को नमस्कार है खपति द्रो नम गरों को नमस्कार है सूची तो का भी बुरा न है साफ बिच्छू का भी बुरा न चाहे पशु तो पक्षी का भी बुरा न है मनुष्य का भी बुरा न है मन में हमेशा सद्भावना बनी रहे सबको अमृत दो जहर बांटने का काम मत करो आंख से अमृत बांटो मुंह से अमृत बांटो हाथ से अमृत बांटो अपनी हर एक क्रिया से अमृत का वितरण करो चौथी बात कोई भी काम करना हो शोषित तो अजीब उचित अंजित परिणाम का विचार करके विवेक पूर्वक काम करना चाहिए समझो एक बात बोलते हैं तो दोस्त सुनेगा उस पर क्या असर पड़ेगा वो दूसरे से जाके कहेगा तो उस पर क्या असर पड़ेगा कहेगा जरूर गलत ये जो हम सोचते हैं कि वो किसी से नहीं कहेगा वो गलत है जब हमसे ही कोई बात नहीं पच रही है हम ही उसको उगलते उगल जा रहे हैं तो दूसरा कोई उसको पचा लेगा ये उम्मीद करना तो बिल्कुल गलत है तो जो सुनेगा उस पर जो तो सुन रहा जिससे हम कह रहे हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो जब गाँव में किसी दूसरे से कहेगा तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा और वो प्रभाव घूम फिर हमारे ऊपर क्या आएगा सब सोच के सब बोलना चाहिए कि बोलना भी काम करना चाहिए विवेक पूर्वक बुद्धि पूर्वक काम करना चाहिए विवेक को कभी खोना नहीं चाहिए और पांचवी बात आपकी निष्ठा कहीं है कि निष्ठा माने क्या होता है जैसे बाजार में घूमने के लिए गए उनसे बात थी उनसे बात थी उनसे चले, उनके यहां बैठे उनसे हाँ यहां बैठे तो फिर चारों उनसे अपने घर में आ जाते हैं ना और अपने घर में आके खाते हैं पीते हैं सो जाते हैं एक अपना घर है कि नहीं तो वैसे आपकी निष्ठा माने आपकी बुद्धि के लिए कोई अपना घर है कि नहीं सबसे मिलिए सबसे जुड़िए सबका लीजिए नाम हाजी हाजी करते रहिए बैठिए अपने भाव अपनी प्रति को बैठने का एक स्थान चाहिए एक निष्ठा चाहिए जैसे एक स्त्री सब सबसे हंसती है बोलती है काम करती है चलाती है चुनाती है, है आदर सत्कार करती है लेकिन उसकी निष्ठा अपने पति में है किसी प्रकार अपनी बुद्धि की भी एक निष्ठा होनी चाहिए राम को भी नमस्कार श्याम को भी नमस्कार निराकार को भी नमस्कार साकार को भी नमस्कार पर अपनी निष्ठा एक जगह बैठने में तो शरीर स्वस्थ हो शरीर चरित्र पवित्र हो मन में सबकी भलाई का भाव सद्भाव हो और जितने काम हो विवेक पूर्वक हो और अपनी निष्ठा का एक स्थान स्थिति का एक स्थान परमात्मा में सब जगह से घूमते फिर आए देखो आपका मन दिन भर इधर उधर भटकता रहता है पर रात को छोटे समय आपकी ही कोद में आकर्ष होता है सुषुप्ति काल में मन आत्मनिष्ट हो जाता है दूसरे तो के घर में कभी सोता ही नहीं बड़ा निष्ठावान है मन उसको तो आप समझेंगे तब मालूम बढ़ेगा वो आत्मनिष्ठ ही रहता है मन हमेशा सबसे बात करता है सबकी सेवा करता है सबका भला करता है यहां वहां जाता रहता है कभी ऑफिस जाता है कभी सपना देखता है कभी योजना बनाता है लेकिन हम उन्हें सोता है आके अपने आप में वैसे आपके भी सोने की एक जगह चाहिए आप अपने प्यारे की बोझ में सो जाए सब काम करके अपने प्यारे की बोझ में सो जाए ऐसा प्यारा जिसको कोई देखता नहीं एक प्राइवेट बच्चों चाहिए जिसके जीवन में प्राइवेसी नहीं है वो है ना वो तो बिल्कुल छिछला बाजारी जीवन है एक बच्चू प्राइवेट होना चाहिए उसी के साथ खाओ उसी के साथ पिओ उसी के साथ उसी के साथ होती के अच्छा अगर आप तो थोड़ी सी देराम सी बात एक किसी, किसी का काल में कि पहले आचरण शुद्ध होना चाहिए तब ज्ञान शुद्ध हो जाए। एक मत है और एक मत यह है कि यदि ज्ञान शुद्ध हो जाएगा तो आचार अपने आप शुद्ध हो जाएगा तो पहले आचार शुद्धि का प्रयास करें कि पहले ज्ञान शुद्धि का प्रयास करें ये दो संप्रदाय हो जाते हैं तो धर्म निमांता का, का जो संप्रदाय है वो ये है कि पहले अपना आचरण शुद्ध होना चाहिए तब ज्ञान शुद्ध हो जाएगा शुद्ध ज्ञान हो जाएगा और कक्षर वेदांतियों का जो संप्रदाय है वो ये है कि सब कुछ ज्ञान से हो जाएगा ज्ञान शुद्ध हो जाएगा शुक्राम का कहना क्या था पेटों के दूर उनका कहना था कि यदि आपका ज्ञान ठीक है आप समझते हैं कि यह चीज दुखदाई है तो उधर से आपका हाथ अपने आप फेंक जाएगा बहुत तो बढ़िया भोजन आपके सामने करता गया इस बीच ये तो गुड़, तेल एक इच बना देते हैं वो सिर्फ स्वच्छ वस्तु जिसको देख करके आप प्रसन्न हो जाए इतना बढ़िया भोजन नाक सुगंध ऐसी जीप सब पानी आ जाए और हृदय के लिए बहुत बगौकारी होगा ऐसा खा लो और खाने के लिए आप ग्राफ खा लें और आपके ज्ञान में कोई झट से एक संकट निकले क्या सज्जन तौर से कहा पिताजी खाइये मत इसमें तो इसमें तो छिपकरी गिर के मर गई है मैं चौथे नहीं चाह रहा हूँ अब आप खाएंगे कि नहीं खाएंगे कितना बढ़िया भोजन हो तुरंत भस्य हाथ जाएगा। तो मनुष्य ज्ञान के विपरीत आचरण नहीं कर सकता इसलिए पहले ज्ञान शुद्ध करना चाहिए ये एक मत है जानकारी बिल्कुल ठीक ठीक होनी चाहिए तो बोले भाई हम तो जानते हैं दुख नहीं बोलना चाहिए हमारा ज्ञान है पर खोलते हैं ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना चाहिए जानते हैं पर करते हैं बोले देखो इसमें हुआ क्या है कि दो चीज अलग अलग हो गई है आप विवेक पर करें आपका सुख अलग हो गया है और ज्ञान अलग हो गया है आप समझते हैं कि दूध बोलना ठीक तो नहीं है इतना तो समझते हैं परंतु झूठ बोलने से हमको सुख मिलेगा हमको पैसा मिलेगा सुख को तो झूठ के पक्ष में डाल दें और सब्ज को ज्ञान के पक्ष में डाल दें तो जो आपके जीवन में एक सुविधा पैदा हो गई वो आपके जीवन को ठीक ठीक संचालित होने नहीं देते दे। आपका ज्ञान है कि ब्रह्मचर्य ठीक है और आप एक ज्ञान आपका ये है कि भोग में सुख है करें क्योंकि सुख के पक्ष में आपका जुटाव होगा जहां सुख मिलता दिखेगा वहां आप पार्टी बदल देंगे दल बदल हो जाएगा आप समझदारी के दल में नहीं रहेंगे सुख के दल में चले जाएंगे क्योंकि सुख की होती है वासना और ज्ञान का होता है अनुशासन तो वासना पूर्ति के मार्ग में मनुष्य चला जाएगा अनुशासन के मार्ग में नहीं जाएगा तो ये जो सुख और ज्ञान को हमने अलग अलग करके रखा है सौचर्य भंग करने में सुख है पैसा कमाने में सुख है दूधी है न जूठा मुकदमा डालने में सुख है झूठी गवाही देने में सुख है तो हमने ज्ञान से अलग अपने सुख को बैठा दिया इसलिए ज्ञान कमजोर पड़ गया जब ज्ञान और सुख दोनों एक होते हैं तब उस ज्ञान के अनुसार जीवन चलता है दुनियादारी की बात में और वेदांत की बात में क्या फर्क है इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं देखो पहले उसकी निर्णय करा था बहुत कम लोग जानते हैं क्या लेबोरेटरी की बात क्या साइंस की बात और वेदांत की बात वेदांत की बात बिल्कुल निराली है इस बात को बहुत कम लोग दुनिया में समझते हैं हमारा विश्व है कि दो ही चार लोग ये नहीं, नहीं कि इतने बड़े बड़े डिग्रीधारी लोग हैं और हैं साइंटिस्ट हैं वो बात क्या है कि दूसरी इंद्रियों से जैसा अनुभव होता है जांच करके पड़ताल करके मशीन लगा के इंद्री अनुभव तो इंद्रियों से ही होता है जैसे आप एक मशीन आँख पर लगाएंगे तो कोई चीज जितनी बड़ी आंखो तो दिखती है आंख से उससे लाखों गुना दिखने लगेगी लेकिन आप तो आंख नहीं होगी तो कठी आंख से दिखेगी एक ऐसी आंख होती है मस्तिष्क तो उसको विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो अंधा आदमी हो ना बाहर की आंख का हो एक बैटरी लगावेंगे एक और पतला का तार लगावेंगे फिर उसके आगे शीशा लगावेंगे दला तो पर एक शीशा लगा देंगे और शीशे में परछाई पड़ेगी और वो मस्तिष्क का जो यंत्र है वो ग्रहण कर देगा लेकिन वो भी दृष्टि शक्ति है वो अंधा भी देखने लगेगा परंतु वो भी शीतर की आंख ही होगी जिससे वो देखेगा कोई भी आदमी यदि शीतर की आंख न हो तो किसी मशीन से किसी चीज का अनुभव नहीं कर सकता न शब्द का न स्पर्श का न रूप का न गंध का कोई साइंस ज्ञान यदि हमारे इंद्रियां ना हो तो वो नहीं हो सकता असल में सारा का सारा साइंसित ज्ञान साइंद्रिय ज्ञान इंद्रियों के द्वारा होने वाले ज्ञान से अंदर आता है तो हम इंद्रियों से वो ज्ञान प्राप्त करते हैं हृदयंगम करते हैं और बोलते हैं दूसरी इंद्रियों से किए गए अनुभव का अनुवाद होता है वो जैसे बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं ना उसमें एक भाषा में आगे बोलता है अंग्रेजी में बोल रहा है और उसमें हिंदी सुनने वाले हिंदी सुन रहे हैं रशियन सुनने वाले रसियन सुन रहे हैं चाइना सुनने वाला चाइना सुन रहे हैं वो अंग्रेजी के जो शब्द हैं वो रशियन से टकराते हैं और उनकी टक्कर से दूसरी भाषा के शब्द जो है आ, वो पटाफट पटाफट निकलने लगते एक साथ अनुवाद होता है दस दस भाषाओं का अनुवाद बड़ी बड़ी सफाओ में होता है परंतु वो बोली हुआ जो शब्द है ना वही जाके मशीन में टकराता है और उसकी टक्कर से अनुवाद होता है और वो सुनाई पड़ता है तो हम लोग अपनी इंद्रियों से संसार में जो अनुभव करते हैं वो जाके आ, हमारे दिमाग में टकराता है और वहां से उसका अनुवाद होकर ठीक से निकलता है तो, अच्छा। तो संसार में बोलने का जो संघ है वो संसारी अनुभव का अनुवाद है अच्छा एक दूसरे तरफ से जो लोग इंद्रियों से बाहर का अनुभव करना छोड़ देते हैं और तरह ही भीतर कल्पना करते हैं उस तो स्वर्ग का वैकुंठ का समाधि ऐसी होती है और समाधि में दृष्टा ऐसा होता है ये सारा का सारा मानस मानस कल्पना जो है ना, सब की सब मानसिक कल्पना और वो हृदय में उथल पुथल करती है और पानी से बोली जाती है तो आप ये बात पहले समझो कि वेदांत जो बात बताता है को ना तो इंद्रियों का जो अनुभव है उसका अनुवाद है अनुवाद प्रमाण नहीं होता एक होता है अनुवाद आंख से देखा और मुंह से बोल दिया तो इसमें भूलना प्रमाण नहीं हुआ वो बोलना तो दो नंबर का हुआ एक नंबर तो वो हुआ जो आंख से देखा आंख के प्रमाण से जिस प्रमेय का ज्ञान हुआ वो एक नंबर और वो जब मन के द्वारा चीज से बोला गया तो दो नंबर वो अनुवाद हो गया वो प्रमाण नहीं हुआ वो अनुवाद हो गया जो लोग वेदांत में रुचि रखते हैं उनकी समझ में ये बात आ गए अच्छा कल्पना हुई मन में मैं शांत हूँ मैं स्वस्थ हूँ मैं स्रष्टा हूँ मैं साक्षी हूँ यहाँ तक कि मैं परिपूर्ण हूँ मैं परमेश्वर हूँ मैं ब्रह्म हूँ ये मन में कल्पना हुई और उस कल्पना को पानी से दोहराना ये सत्य का प्रकाश नहीं है तत्व का प्रकाश नहीं है ये तो अपनी कल्पना का ही अनुभाग है अपनी कल्पना की ही जाहिर है अच्छा हम मराठी गुजराती में देखते हैं जाहिरात पत्र निकलता है ना विज्ञापन नहीं अभी व्यक्ति हमने इंद्रियों से जो देखा सुना ज़्यादा अपने मन से जो अनुभव किया अपनी कल्पना में जो बात आई उसको बोल के जाहिर किया तो इस बोली का नाम प्रमाण नहीं है ना ये अनुवाद है ये सब का सब दो नंबर का है वो एक नंबर का तभी था नहीं है वेदांत ऐसी बात नहीं है जो इंद्रियों से अनुभव करके सब बोली गई हो कि ये शब्द है शब्द है रूप है गंद है गंद है और वो मानसिक कल्पना का कोई गाढ़ा रूप नहीं है जो बोला गया वेदांत प्रमाण है प्रमाण का मतलब ये होता है कि जो चीज अब तक आपको मालूम नहीं है अज्ञात ज्ञापक जो चीज आपको अब तक मालूम नहीं है उसको मालूम कराने का नाम प्रमाण है तो दुनिया में व्यवहार में जो चीज बोली जाती है वो मालूम की हुई चीज मालूम पड़ी हुई चीज बोली जाती है इसलिए चाहे भाषा संस्कृत हो और चाहे हिंदी हो तमिल हो तेलगु हो रशियन हो चाइना हो लेटिन हो है ना? ये भाषाओं में कितनी बातें बोली जाती हैं, वो यंत्रों के द्वारा इंद्रियों से अनुभूत अथवा बिना यंत्र के इंद्रियों से अनुभूत या अपनी मान्यता के अनुसार अपने मन की बनाई हुई गाड़ी अवस्था उसका अनुवाद होता है अनुवाद माने दोहराना तो हो पहले पहले जानी हुई बात को मानी हुई बात को जानी हुई बात को तो शब्द का रूप दे देना जिसका नाम वेदांत नहीं है बना ये नहीं कि की अनुभव की भाषा बोलते हैं ये अनुभव तो ऐसा ऐसा ले आते हैं महाराज तो वो चढ़ते जा रहे चढ़ते जा रहे चढ़ते जा रहे चढ़े? तो तो देखो, कहा पहले खुदा के पास थे फिर मुत्रेन्द्रीय के पास आए फिर नाभि के पास आए फिर हृदय के पास आए फिर गढ़े में, ए, फिर में ए, आए और फिर हंसों के बीच में आए गाँव के बीच में फिर उसके बाद ऊपर चढ़े ये सब कल्पना के क्षेत्र में होता है ये बोलेंगे, देखो स्वर्ग है इसके ऊपर क्योंकि ब्रह्मलोप है इसके ऊपर का ये वैकुंठ है ये, ये सब कल्पना के क्षेत्र हैं, मानी हुई बातों का ये आविष्करण है इसका नाम इसका नाम वेदांत नहीं है सोलह धान बाईस पसेरी नहीं हुआ करते प्रमाण विद्या दूसरी होती है और अनुवाद विद्या दूसरी होती है तो जो चीज आपको किसी भी दूसरी तरह से आंख से न मालूम पड़े कान से न मालूम पड़े प्रजा से न मालूम पड़े जीत से न मालूम पड़े हाथ से न पकड़ी जाए पाँव से चल के न जाया जाए और मन का विषय न हो बुद्धि का विषय न हो दृष्टा का विषय न हो भ्रष्टा को जो दिखाई पड़ता है वो भी सच्ची चीज नहीं है वो है ना और दृष्टा की उम्र का दृष्टा के छोटा बड़ा होने का दृष्टा का दूसरों से अलग होने का जो एहसास है ना ऐसा जो महसूस करते हैं ऐसा जो अनुभव करते हैं हमको परसों एक सज्जन बोल रहे थे आप उर्दू के शब्द क्यों बोलते हैं कोई काशी का पंडित उर्दू का शब्द तो नहीं बोलता आप संस्कृत में सिंधी क्यों नहीं बोलते कैसे बोलता हम लखनऊ के लखनऊ के आस पास रह चुके हैं <laughs> है? हम कचहरी में जब जाते थे बचपन से दस वर्ष के थे जब से कचहरी में जाना पड़ा हो है ना तो वहाँ सारे काम उर्दू में होता था हमारे स्कूल में पढ़ाने के लिए मॉल थे तो सुनते सुनते सुनते और हमको ऐसा लगता है कि जब हम भाषा बदल के बोलते हैं ना तो कुछ चीज, चीजें ज्यादा समझ में आती है ये उपाधि और उपहेत अव अच्छा और अवच्छेद अच्छ है और रख रख ये जल्दी समझ में नहीं आते हैं तो ये जो हम दुनिया में जागृत अवस्था में महसूस करते हैं सपना अवस्था में महसूस करते हैं महसूस माने अनुभव करते हैं सुसुप्ति में जो महसूस करते हैं जो एहसास होता है जो अनुभव होता है और सुसुप्ति में मूर्खा में जो अनुभव होता है ज्ञान में जो अनुभव होता है भाव में जो अनुभव होता है समाधि में जो अनुभव होता है ये सब दुनिया है इसका नाम है लोक लोक ये सब लौकिक है लौकिक पारलौकिक भी लौकिक ही है सब वेदांत क्या बताता है तो ऐसी चीज बताता है जो चीज दृष्टा को भी नहीं मानू पड़ती इंद्रियों की तो बात ही क्या मन को मन की तो बात ही क्या है ना जो साक्षी भाष्य भी नहीं है वेदांति लोग इस भाषा में बोलते हैं जो साक्षी भाव है वो तो साक्षी का विषय है वो कभी रहता है कभी नहीं रहता है वैकुंठ कभी आपको तो मालूम पड़ेगा कभी नहीं मालूम पड़ेगा समाधि कभी रहेगी कभी नहीं रहेगी भावना कभी रहेगी कभी नहीं रहेगी आपकी इंद्रिया कभी रहेंगी, कभी नहीं रहेंगी जो चीज आज दुनिया में जारी रखती है वो कभी लगेगी कभी नहीं लगेगी कभी सच्ची मालूम पड़ेगी कभी नहीं मालूम पड़ेगी कभी जथार्थ मालूम पड़ेगी कभी मिथ्या मालूम पड़ेगी हाँ हाँ एक चीज कोई ऐसी है वो तो। जिसको दृष्टा देखता है वो नहीं जिसको साक्षी देखता है वो नहीं साक्षी का असली स्वरूप क्या है ये बताने के लिए चाहिए सदगुरु ये बताने सदगुरु भी ये नहीं चेहरा गहरा न तो कह रहा आ, कहीं उधर से पकड़ लाया कहीं उधर से पकड़ लाया है ना? हो रहे महाराज बस बस यही सर्वेश्वर के मालिक के मालिक यही खुल रहे मालिक यही है ऐसे नहीं देखते हैं एक आदमी पहला हुआ है ये मर जाएगा है ना? गलती भी होती है है ना? नहीं वो नहीं आदमी कैसा भी हो परंतु यदि वो कानून के अनुसार बोलता है तो उसकी बात सही मानी जाएगी ना कि भाई ये कानून के मुताबिक बोल रहा है व्यक्ति की महिमा नहीं है वो व्यक्ति संविधान के अनुसार बोल रहा है कि नहीं उसकी बाणी की महिमा इसमें है जो वेद वेदांत के अनुसार बोलने वाला सतगुरु है प्रमाण के मैंने बता दिया प्रभा में एक साधु आया पच्चीस पच्चीस एक पर उसी समय आग लगी थी तुम्ह के मेले में और गीधा प्रेस का टैंक जल गया था मैं वहां खा एक साधु आया वो पेड़ पर करके बैठ गया हो पेट उतरी और सच्ची भी उसी पर से उसी पर से पर खाना भी देना हो और तो, तो, तो करी में बांध के ऊपर ज्यादा था ज्यादा था वही खाता था और भीड़ इकट्ठी हुई दर्शन करने के लिए हो महाराज आए महाराज आए महाराज आए ये दुनियादार लोग देखते क्या हैं कहीं नंगे रहते हैं कहीं खड़े रहते हैं ये ठंडा सहते हैं ये गर्मी सहते हैं ये पैसा नहीं छूते हैं न तेरे ज्ञान का कोई महत्व तो है न कोई अनुभव का महत्व तो है नंगे रहने का महत्व तो है ये खड़ेश्वरी बाबा हैं, ये काटे पर सोते हैं है ना? और ये चिलम के जब दम लगाते हैं तो इतनी गहरी दम लगाते हैं हाँ हम ज्यादा पूछना जब कुआ फेंटते हैं तो आसमान तक पहुंच जाता है <laughs> बड़े भारी महात्मा <माँग> है <laughs> गांधी की चिलम में वो लव उठाते हैं महाराज <laughs> हमने तो देखा है <laughs> हमने कभी चिलम हाथ लेके दिया नहीं उनका जो ज्ञान है वो उपनिषद के ज्ञान के अनुरूप है कि नहीं आ, आ, आ, आ, से सुन सुना के बोलते हैं कहीं से सोच सोचा के बोलते हैं कहीं से कल्पना करके बोलते हैं अपने अक्कल की जो बुरा बात है ना बहुत बुरा बात करती है भीतर ऐसी ऐसी बात बोलती है महाराज नया लोग बना दे नई दुनिया बना दे नई अक्कला बना दे नई देवता बना दे अरे नारायण बुद्धि की जो पुराकात है उसका नाम वेदांत नहीं है बुद्धि के सोने का नाम भी वेदांत नहीं है जागने का नाम भी वेदांत नहीं है ये देखना है कि उपनिषद का ज्ञान और हमारी बुद्धि का ज्ञान एक हो गया है तो अब अग वहां अज्ञात जापकत जो किसी भी प्रमाण से ज्ञात नहीं होता उसके लिए वेदांत प्रमाण होता है नहीं तो वेदांत बिल्कुल अनुवाद रहेगा दो तो नंबर की दो तो नंबर की चीज रहेगी यदि किसी भी दूसरी इंद्रिय से मन से बुद्धि से प्रमाण से त्रक्ता से साक्षी से जानी हुई चीज का ही वर्णन करता है वेदांत वेदांत तो प्रमाण नहीं है दो नंबर की चीज है इस बात तो यही बात है वो एक यही बात है जिसको दुनिया में दो चार तो हम आग्रह करने के लिए बोलते हैं ना कि भाई हमारे गुरुजी भी समझते थे हमारे गुरु जी गुरुजी गुरु जी भी समझते थे अब उनके उनकी शान के खिलाफ में तो बोलना तो ठीक नहीं है ना ये हमारे अनुभव को सच्चा रूप देने वाला हमारी आत्मा पेय से काल से वस्तु से परिचिन नहीं है ये बात दृष्टा के अनुभव में भी नहीं आती है साक्षी के अनुभव में भी नहीं आती है अपनी अपरिच्छिन्नता साक्षी का विषय नहीं है साक्षी का स्वरूप है इसलिए साक्षी के स्वरूप पर जो अविद्या का आवरण है अविद्यावर्तकत्व ये वेदांत के प्रामायण का स्वरूप है देखो भाई थोड़ी सी वेदांत की बात थोड़ी सी वेदांत की बात करें तो साक्षी स्वयं अपने को देश काल वस्तु से अपरिचिन्न अद्वितीय ब्रह्म के रूप में स्वयं नहीं जान सकता उसके भ्रम निवारण करने के लिए प्रमाण की क्रमा की वेदांत क्रमा की जरूरत पड़ती है नहीं तो अपने में ने रहो भाई एक शराबी गंदी नाली में गिर गया था हमारे पास हम माताओं की कृपा से सब बात चालू पड़ती रहती है वो कोई कोई हमारे सखदेव पाँच बजे छह बजे मोटर में आके उतरते हैं ने अगर संभाल लिया तो संभाल लिया नहीं तो नाली में गिर जाते हैं और तय करते हैं उनको उठा कर ऊपर लाना पड़ता है फिर 10-11 बजे तक संभालना पड़ता तो तो तो तो है पड़े सुनाते हैं माता हो जवान जवान जवान लोगों की ये हालत अब महाराज उनसे पूछो कि तुम नाले में गिर पड़े थे तो कहे के नहीं नहीं हम तो स्वर्ग सुंदरी के साथ बिहार कर रहे थे क्या बात है क्या हम तो स्वर्ग में थे और वहाँ इंद्र का इंद्र की माफेल उनके यहाँ हरायें नृत्य कर रही थी मुजरा हो रहा था माफेल में मुजरा हो रहा था इंद्र की तरह और हम उसका मजा दे रहे थे तुमने क्यों जगा दी राम राम तेरे मुंह पर पानी क्यों डाले अब वो रहेंगे बनाले में और स्वाद देखेंगे स्वर्ग का तो ऐसे जो लोग अपने मनोराज्य के चक्कर में पड़ जाते हैं उनकी बिल्कुल यही गति होती है और यही उनकी स्थिति है यही वो फंसे हुए हैं तो आपको विषयों के चक्कर से स्त्रियों के चक्कर से मनोराज्य के चक्कर से अपनी कल्पना के चक्कर से उठाकर ऊपर उठाकर और सत्य का साक्षात्पन्न कराने वाला ये वेदांत अनुवाद नहीं है ये वेदांत प्रमाण है माने दूसरी इंद्रियों से देखे हुए को ये दोहराता नहीं है ये एक ऐसी चीज बताता है जो किसी दूसरी तरह से अनुभव की नहीं जा सकती देखी नहीं जा सकती तो अब एक तीसरी बात बताते हैं सुनाते हैं आपको आप लोग सब जानते हैं सब एक विभाग ऐसा है कि आचरण शुद्ध हो तो ज्ञान शुद्ध होता है ये आपके दिमाग में न बच तो फिर पूछ सकते हैं तो फिर विचार कर सकते हैं असल में हमारी जो परंपरा है हमको तो व्याख्यान देने की नहीं है कथा करने की भी नहीं है गुड़िया बाबा जी ने व्याख्यान देते थे मैं कथा करते थे उनके यहां को तो सोलहों आने प्रश्नोत्तर का ही प्रसंग था जिसको जो मौज हो अच्छा बुरा उल्टा सलटा सीधा टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी पूछते हैं वो उसका हंस के उत्तर देते थे रज्जब रोशन कीजिए जिसका कभी मत करना कोई कहे क्यों नहीं, हंस के उत्तर दीजिए हाँ बाबा यू ही आ, आ, तो हंस के जवाब देते दस तो लोगों तक की परम ये भी कम होती है दुनिया में हो ज्यादा करके लोग किताब पढ़ते हैं किताब सुनते हैं स्वाध्याय करते हैं कथा प्रवचन व्याख्यान देते हैं कथा प्रवचन करते हैं उनकी यहां ये शैली नहीं थी ये परंपरा नहीं थी और, और पूछो मतलब तो भक्ति में ऐसी क्या विशेषता है भगवान के प्रेम में भक्ति में कि वो न तो आचार शुद्धि से ज्ञान की शुद्धि है न ज्ञान की शुद्धि से आचार की शुद्धि वो दोनों के बीच में बैठी हुई मां है वो मां भक्ति जीव की तो देखो प्रेम करेंगे आप ना तो किसी पर आपको विश्वास करना पड़ेगा जिससे प्रेम करेंगे उस पर विश्वास करना अच्छा जैसे वो प्रसन्न हो ऐसा काम करना पड़ेगा हम उसको खुश करने के लिए काम करते हैं अरे किसी पर दुनिया पर दिल आता है दुनिया पर संसार पर हमारे एक मित्र थे वो बोला करते थे सक्सेना साहब सक्सेना साहब नहीं बोलते थे वो बोला करते थे <laughs> खुदा करे मेरी तरफ तेरा भी किसी पे आए दिल तू भी जिगर जिगर को थाम देख कहताब करे कि हारे दिल्ली <laughs> ईश्वर से ईश्वर से प्रेम तो वो ना तेरी गली में आके खोए गए हैं दोनों मैं तुमको ढूंढता हूं मैं उसको ढूंढता हूं वह मुझको ढूंढता है ईश्वर से प्रेम पहली बात यह है कि आप यदि ईश्वर से प्रेम करेंगे ईश्वर की भक्ति करेंगे ईश्वर पर विश्वास करेंगे तो ईश्वर जैसे खुश हो वैसी पोशाक पहनेंगे कि नहीं और पत्नियां पति से पूछ लेती हैं आज कौन सी सारी ठीक रहेगी या अपने पति को बता देती हैं आज ये पोशाक पहन ये प्रेम की बात है ना तो यदि ईश्वर को प्रसन्न करना होगा तो आपको वैसी पोशाक पहननी पड़ेगी वैसा काम करना पड़ेगा जिससे सबके हृदय में विराजमान ईश्वर प्रसन्न हो आचरण की शुद्धि हो जाएगी और फिर जिस ईश्वर की प्रसन्नता के लिए हम ये काम कर रहे हैं जिससे हम प्रेम कर रहे हैं उसका स्वरूप क्या है वो कैसा है काला है पीला है नीला है निराकार है साकार है यहां है वहां है तो भक्ति एक ओर तो हमारे आचरण को ऐसा बना देगी कि हम उसकी खुशी के लिए काम करने रहें और दूसरी ओर जिसकी खुशी के लिए हम काम करते हैं उसके स्वरूप की जिज्ञासा हो जाएगी कि आखिर वो तो है कैसा और कहाँ रहता है तो भजनीय के स्वरूप की जिज्ञासा और भजनीय की प्रसन्नता के लिए आचरण ये दोनों बात भक्ति से मिलती है तो आपका प्रेम जो प्रभु के सिवा दूसरी जगह पर है वहां से हट जाएगा प्रभु से आपका प्रेम जुड़ जाएगा और प्रेम ऐसे से जोड़ो बाबा ऐसे वर्ग केवल जो जन्मे अवर जाए पर गोपाल को मारो जुड़ दो हो जाए तो देखो आचरण की शुद्धि से ज्ञान शुद्धि ज्ञान की शुद्धि से आचरण शुद्धि और भक्ति ऐसी मध्यस्थ है मध्यस्थ बीच में बैठे हैं। ये जब आचरण देती है तो उसमें बैराग्य आता है आपके ध्यान में होगा जब आप शुद्ध आचरण का कर, आग्रह करेंगे तो जो अशुद्ध आचरण है उसमें दिलचस्पी कैसे रहेगी उसमें अरुचि हो जाएगी ना और बैराग्य हो जाएगा और ज्यो जो भले मानुष को जानेंगे आदमी को जानेंगे तो उससे हटने का मन होगा उससे डर लगेगा उससे शंका होगी और अच्छे आदमी को जानेंगे तो उससे मिलने का मन होगा उससे सचने का मन होगा उससे प्रेम करने का मन होगा तो जो ज्यो ईश्वर की अच्छाई का ज्ञान होगा जो जो ईश्वर से प्रेम होगा जो जो ईश्वर से प्रेम होगा जो जो जो क्यों ईश्वर की प्रसन्नता के विरुद्ध तो आचरण का परित्याग होगा और जो जो ईश्वर के पास जाएंगे भले तो मानुष के पास जाते हैं जो जो उसके भीतर घुसते हैं जो जो उसके भीतर घुसते हैं क्यों क्यों उसकी और, और अच्छाई जाहिर होती जाती है और उससे प्रेम बढ़ता जाता है और ये दुनिया के जो बड़े आदमी हैं ना कल मैं सुना रहा था सभा ने सभा में सुनाया और सभा को बाहर सुनाया किसी को सुनाया जरूर था हरे कृष्णदास गए थे अपने हाथों तो उनको सुनाया था जंगल में एक हाथी मर गया हो थोड़ा भारी हाथी था आप तो जानते हैं बीधर क्या बोलते हैं हमको मालूम नहीं है श्रीगाल संस्कृत में श्रीगाल शब्द है और सियार भी बोलते हैं और गीदड़ भी बोलते हैं तो जंगल में घूमता करता है गीदड़ आया तो उसने देखा हाथी मरा हुआ है तो उसने खाते रहे तो महीने दो महीने के लिए अच्छा भोजन हमको मिल गया हाँ यदि इसका मांस खोल देंगे कुछ तो चील आ जाएंगे गीध आ जाएंगे खा जाएंगे उसने एक छोटा सा छेद बनाया हाथी के शरीर में और उसमें घुस के रोज खाता था और निकल जाता था रोज खाता था और निकल जाता था एक दिन क्या हुआ कि वो भीतर घुसा हुआ था इतने में हाथी का चमड़ा सिकुड़ गया और दरवाजा बंद हो गया और गड़ा हो चुका था कई दिनों में और निकल सकता नहीं था कहते हैं कि गीतर से बुद्धि बहुत होती है वो आदमी से ज्यादा अकलमंद होता है <laughs> उसने भीतर से चिल्ला के कहा कि मैं एक देवता हूं आने जाने वाले रानी हो यदि तुम हमारी आज्ञा मानो तो हम तुमको ऐसी बात बता देंगे जो लाख रुपए में भी नहीं मिल अब कुछ लोगों को कौतूहल हुआ उन्होंने कहा बाबा बोलो तो क्या करें तो उसने कहा कि सौ घड़ा पानी नदी में से लाकर इस हाथी के ऊपर डालो बस तो हमारी आख्या का पालन करो फिर हम बता देंगे। अब महाराज सौ ग्राम पानी डाला गया तो हाथी का जो चाँद है ना वो नरम हो गया नरम हो गया तो छेद में से निकल आया निकल के वो भीड़ जाके खड़ा हुआ और बोला कि देखो लाख रुपए की बात ये है ये जो दुनियादार बड़े आदमी है ना इनके पेट में कभी बचपन <laughs> में, में मैंने हम लोगों की पढ़ाई जाती थी न उनमें की एक आदमी दिखे थी है तो ये दुनियादार के बड़े दुनियादार बड़े आदमियों के पेट में पूछो तो वहाँ तो फंस जाओगे सद जाओगे है ना वो तो कैद में डाल लेंगे दुनिया के बड़े आदमियों के पेट में मर्द घुसो उनकी जी हुजूरी, उनकी चादूसी उनका चमका बनने से कोई फायदा नहीं है वो और तुमको तकलीफ देंगे और तुमको धोखा देंगे मृद कृष्णा में रखेंगे लालच में रखेंगे हम तुमको ये देंगे ये देंगे ये देंगे है ना किय प्रियम से व्यवजन कामा दे कामदा दुनिया के लोगों ने तुम्हारी कौन सी कामना अब तक बिल्कुल फंसा कर रखते हैं इसलिए बर बरिए गोयुदो अमर हो जाए अमर सौभाग्य अखंड सौभाग्य प्राप्त करना है तो भगवान से प्रेम करो उसी से आचार की शुद्धि होगी आचरण शुद्ध होगा और उसी से ज्ञान शुद्ध होगा और शुद्ध ज्ञान होने पर ये भक्ति माता के दो पुत्र हैं हो वैराग्य और ज्ञान अगर भगवान की मतलब आप करोगे तो आपको आपसचाई का ज्ञान होगा आपकी दुनिया की झूठी बातों से वैराग्य होगा और परमात्मा के स्वरूप में स्थिति होगी ये बात जरूर है कि आखिरी बात आखिरी बात केवल वेदांत प्रमाण से ही और वेदांत के अर्थलियत तो, तो, को सच्चाई को परमार्थ को जन्मार्थ को अनुभव करने का और कोई तरीका नहीं है सारा का सारा संसार खयाली बुलाव पकाता है और उसमें लगन है ये केवल वेदांत के ही सत्य है